देवगण पितर च उपासते तया माम मेधया अग्ने अग्ने स्वाहा हे परमेश्वर अग्नेे मेधाम जिस मेधा को बुद्धि को ज्ञान को देवगण सारे विद्वान पितरस और अनुभवी लोग उपासते आश्रय लेते हैं अपने पास रखते हैं तया उस मेधा बुद्धि से माम अद्य अभी मुझको मेधा युक्त करिए यह मेरी प्रार्थना है मंत्र में ईश्वर से ज्ञान स्वरूप परमेश्वर से मेधा बुद्धि की कामना की गई है हम मेधावी हो जाएं उस बुद्धि का लक्षण दिया है जिसकी विद्वान लोग और पितर लोग उपासना करते हैं अर्थात अपने निकट रखते हैं ऐसी बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए सामान्य रूप से बुद्धि से रहित कोई नहीं होता है सभी के पास बुद्धि होती है लेकिन एक होती है अस्थिर बुद्धि चंचल जिसका कोई भी निर्णय टिकता नहीं है एक के बाद दूसरा निर्णय दूसरे के बाद तीसरा ऐसे वो करता रहता है यानी ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है व्यवहार में सफल नहीं हो पाता है बुद्धि तो होती है उसके पास लेकिन अस्थिर बुद्धि होती है अपरिपक्व बुद्धि होती है इस बुद्धि से हमको सफलता नहीं मिलती है इस कारण से कहा गया है कि बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए लेकिन मेधा बुद्धि होनी चाहिए स्थिर बुद्धि होनी चाहिए निर्णयात्मक निश्चयात्मक होनी चाहिए ऐसा निर्णय होना चाहिए जिसको हमें पुनः बदलना नहीं पड़े इसके लिए लक्षण बता दिया कि वो कैसे होती है ये बुद्धि तो बताया ये विद्वानों के पास होती है और पितरों के पास होती है विद्वान का मतलब है जो अधिक से अधिक शास्त्रों को जानने वाला होता है विद्वान कहीं पर एक पंक्ति में कोई बात लिखी होती है तो उस एक पंक्ति का शब्दार्थ कोई भी कर सकता है तो लेकिन उसको विद्वान नहीं कहते हैं सामान्य व्यक्तियों में और विद्वानों में अंतर इतना ही हो जाता है कि उसी एक पंक्ति को जो विद्वान व्यक्ति होगा वो कई बार कई ढंग से बोल देगा बस अर्थ वही होता है अर्थों में ज्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन इतना होता है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है उस पंक्ति का या वाक्य का संबंध अनेक प्रकार से जोड़ करके दिखा देता है तो जो व्यक्ति अनेक प्रकार से किसी पंक्तियों का या उसका जो अर्थ है उसका संबंध अन्य प्रकार से जोड़ने में समर्थ हो जाता है वो विद्वान कहला जाता है कहलाता है जो नहीं जोड़ सकता है वो अविद्वान रहता है जानता तो है वो पर पूर्वापर की जिसको कहते हैं संगति व्यवहार से मुख्य रूप से तो होना चाहिए कि को, कोई भी बात जो शास्त्र में है उसको हम व्यवहार में ले आए यानी अपने व्यवहार के साथ जब हम संगति लगा लेते हैं तो कहते हैं कि ये हमको आ गई बात समझ में जब तक कोई बात हमारी व्यवहार से नहीं जुड़ पा रही है तब तक समझना चाहिए कि वो समझ में नहीं आई है हमको तो विद्वान लोग यही करते हैं वो किसी भी बात को शास्त्र की बात को अपने व्यवहार से आचरण से जोड़ने में समर्थ हो जाते हैं तो आचरण से कोई बात तभी जुड़ेगी जब उसके कई सारे उदाहरण होने चाहिए जब तक उदाहरण के रूप में वो वाक्य नहीं आ जाता है तब तक हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते हैं यहाँ भी अब कहने को तो कह दिया याम में राम देव गणा पितरस तो जिस मेधा बुद्धि की विद्वान और पितर लोग उपासना करते हैं उससे हमको युक्त कर दीजिए अब इसमें अर्थ करने में क्या है बाधा इसमें क्या कठिनाई दिख रही है सभी को अर्थ आ गया ना इसका तो लेकिन विद्वान हो गए क्या अर्थ तो आ गया पर विद्वान नहीं कहे जा सकते इतने अर्थ से यहाँ ये है जो कहा गया है कि किसी भी बात को जिसे पूरे मंत्र इस पुस्तक में है तो आप दो महीना लगाएंगे तो सारे का शब्दार्थ आपको आ जाएगा लेकिन इतने से आप विद्वान फिर भी नहीं हो पाएंगे तो विद्वान की विशेषता होती है वही क्यों नहीं हो पाएगा आप इसको अपने व्यवहार से सारे को नहीं जोड़ पाएंगे नहीं तो नहीं हो पाता है इसका तो जब तक तत्व तो ज्ञान नहीं होता है शब्द के का, का, तो संगति लगाना सीखेंगे अगर हम इन अर्थों की संगति लगा लेते हैं तो हम विद्वान माने जाएंगे ऐसे नहीं माने जाएंगे अब इसके लिए अपने को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम ये देवगण और ये पितर क्या करते हैं अब हमको वहाँ तक जाना पड़ेगा कोई व्यक्ति विद्वान एक दिन में तो बनता नहीं है कितने दिनों में बनता है अर्थात कई सारे शास्त्रों को जो पढ़ता है पहले पढ़ने के बाद पूर्वापर में एक दूसरे शास्त्रों की संगति लगाता रहता है तो ऐसे यानी बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते संगति लगाने वाला जो व्यक्ति हो जाता है वो विद्वान होता है कई दिनों में होता है तो अब पहले तो हमको भी विद्वान तो होना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें कह रहा है कि मेधा बुद्धि को कौन धारण करता है विद्वान करता है ना पितर भी करता है और विद्वान भी करता है तो अब हम कह रहे हैं कि हमको उस विद्या से बुद्धि से युक्त करो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा किसी हमने कहा कि उस धनवान के पास ये गाड़ी है और हमको भी गाड़ी से युक्त करो तो दरिद्र रह करके होगा या धनवान हो करके होंगे धनवान होना पड़ेगा ना अब किसी ने कहा कि देखो ये बहुत मोटा तगड़ा आदमी है हम इसको पटकना है हमें तो लक्कड़ आदमी पटकेगा उसके जैसा होके पटक पाएगा पहलवान बनना पड़ेगा ना पहले इस बलिष्ठ व्यक्ति को हमको अगर पछाड़ना है तो पहलवान तो बनना ही बनना पड़ेगा ना ऐसे यहाँ कह रहा है कि हमको मेधा भी कीजिए तो मेधावी करने के लिए बता दिया कि वो मेधा बुद्धि किसके पास होती है विद्वान और पितर के पास होती है तो विद्वान और पितर की योग्यता हमको प्राप्त करनी पड़ेगी नि विद्वान न तो हम मेधावी हो गए और पितर और विद्वान हो गए इसका मतलब यही होगा क्योंकि बुद्धि से ही तो है ना और पितर और मेधावी बने हुए हैं अभी पितर और विद्वान जो बने हुए हैं उनका लक्षण क्या है मेधा बुद्धि है उनके पास इसका मतलब ये होगा कि जिसके पास मेधा बुद्धि होगा वो पितर और विद्वान हो जाएगा ये जो विद्वान और पितर है उसके पास मेधा बुद्धि होती है तो अपने को ये बनना पड़ेगा बिना विद्वान बने और पितर बने ये मेधा बुद्धि नहीं आएगी तो अब है कि आयु से बनेंगे यानी विद्वान तो अब पचास साल का भी होगा पच्चीस साल का होगा पंद्रह साल वाला मुश्किल से होगा पंद्रह से तो ऊपर ही कम से कम होना चाहिए ना तो क्या हम आयु को प्राप्त करके बनेंगे विद्वान पचास साल का होना पड़ेगा हमको क्या मेधावी बनने के लिए दोस्त में है कि मुख्य बात आयु नहीं है यहाँ मुख्य बात है उनके अंदर जो बौद्धिक विशेषता है बौद्धिक विशेषता हमको प्राप्त करनी होगी तो उसके लिए है कि कई शास्त्रों को पढ़ना होगा पहले तो बिना शास्त्रों को पढ़े विद्वान नहीं कहला सकते कम से कम एक शास्त्र कोई भी सांगो पांग होना ही चाहिए व्यक्ति के पास सांगो पांग मतलब यानी व्यवहारिक स्थिति में वो शास्त्र होना चाहिए तो अब हम विद्वान माने जाएंगे आपने दर्शन पढ़ा योग दर्शन उसका एक पाद पढ़ लो तो आप नहीं कह सकते हमने योगदर्शन पढ़ा है और यदि आपने पूरा पढ़ लिया पढ़ाने के पढ़ने के बाद यदि आप उसको पढ़ा देते हैं तो आप विद्वानों की कोटी में आ जाएंगे यानी किसी भी एक शास्त्र के ऊपर अगर किसी का अधिकार हो जाता है तो वो विद्वानों की गिनती में आएगा जब तक कोई भी शास्त्र पर अधिकार नहीं कर पा रहा है वो विद्वानों में नहीं आता है इस कारण से जैसे अपने आजकल भी चलता है जब तक व्याकरण नहीं पूरा पड़ता है व्यक्ति उसकी गिनती नहीं होती विद्वानों में क्योंकि व्याकरण से पहले और कोई शास्त्र है ही नहीं और वही एक पूर्ण शास्त्र है तो वो शास्त्र पूरा हो जाता है उसके पढ़ने के बाद तो पूरा होने के बाद अब वो विद्वानों में गिन लिया जाता है ये बहुत मोटी परिभाषा है वैसे पर कम से कम तो चाहिए ना इतना तो ऐसे ही होगा कोई व्याकरण करके पहले कर लेता है वो विद्वान में आएगा अब कोई दर्शन कर लेगा और जितना है उपलब्ध एक व्याकरण के बराबर पांच दर्शन हो जाते हैं तो पांच दर्शन पढ़ने वाला भी विद्वान हो जाएगा नहीं पढ़ाए तो नहीं हो पाएगा वो भी मूल चीज है कि शास्त्र पर अधिकार होना चाहिए अनाधिकृत शास्त्र वाला है वो विद्वान में नहीं आएगा शास्त्रों पर अधिकार रखता है तो वो विद्वानों में माना जाएगा तो पहले हमको ये करना पड़ेगा ईश्वर से यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं मेधा बुद्धि वाले बने तो हमें प्राथमिक रूप में शास्त्रों का अनेक शास्त्रों का ज्ञान करना होगा उसके लिए कहा है कि बहुश्रुत होना चाहिए बहुश्रुत का भी यही मतलब होता है अनेक शास्त्रों का जाता होना चाहिए तो इससे क्या होगा कि मेधा बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें पहले तो बहुत सारी चीजों को देखना होता है शास्त्रों को पढ़ना होता है यानी विषयों को जानना होगा प्रारंभिक रूप में जितने अधिक विषयों को जानते हैं उतनी अधिक बुद्धि तीव्र या सूक्ष्म होती है कम से कम शास्त्रों को यदि जानते हैं या विषयों को जानते हैं तो बुद्धि इतनी तीव्र नहीं हो पाएगी तो बुद्धि को तीव्र करने के लिए आवश्यक है कि अनेक विषय हमारे सामने पहले आए जब तक एक ही विषय रहता है तब तक बुद्धि इधर उधर चलती नहीं है दो विषय आते हैं तो अब क्या होता है हमको तुलना करनी पड़ती है तो तुलना जब करते हैं तो बुद्धि हमारी चलती है तुलना नहीं करते हैं तो बुद्धि नहीं चला करती कभी भी इस कारण कि से किसी भी विषय का जब निर्णय करना होता है तो उसमें पहले यही प्रक्रिया होती है तुलनात्मक प्रक्रिया होती है तब जाकर के वो निर्णय होता है यहाँ इसको निधिद्यासन कहते हैं अध्यात्मिक क्षेत्र में इस तुलनात्मक प्रक्रिया का नाम है निधिध्यासन हाँ आपको खाने पीने को मिल जाएगा प्रवचन देना आ गया तो नहीं आया है तो खाने पीने को नहीं मिलाएगा यह निश्चित है खाने पीना तभी मिलता है जब आपको बोलना आ जाता है बोलने नहीं आया तो भोजन नहीं मिलेगा यह निश्चित है तो भोजन तो मिल जाता है लेकिन आत्मा नहीं मिलेगी इससे तो नाया मतमा प्रवेचने लव्या न मेधया और बहुत अधिक व्यक्ति होता है वो तर्क वितर्क करने वाला होता है ना मेधा भी उसको भी कहते हैं कि जो बहुत अधिक तर्क वितर्क कर लेता है किसी की बात पकड़ के काट देगा किसी को भी सही गलत सही कर देता है किसी को भी गलत कर देता है तो उसको भी लोग डरते हैं उससे बात करने में और मान लेते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा विद्वान होगा कोई भी बात कहीं निर्णय करना हो तो झट उसको आगे कर देते हैं क्योंकि उखाड़ पछाड़ सारा वही कर सकता है दूसरा नहीं कर पाता है तो उस दृष्टि से उसको श्रेय चला जाता है तो अब ऐसी स्थिति में वो मान लेता है कि मैं सबसे बड़ा हो गया कांट छाँट जिसको करनी आ गई वो सोच लेता है कि मैं अब सबसे बड़ा हो गया वस्तुता उसका कुतर्क होता है नहीं भी जानता है तो भी क्योंकि बातों को काटने के लिए बातों से काटा जा सकता है इसकी बुद्धि एक अलग होती है विद्या जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी बहुत बात विद्वानों को हरा देता है लट्ठा पंडित की कथा सुनी आपने थोड़ा सा मैं भी भूल गया हूँ उसको एक किसी भी गांव में कोई ऐसी आ गया वो पंडित ऐसी तो उसने बोल दिया कि इस गांव में कोई पंडित है क्या जो हमारे साथ शास्त्रार्थ करेगा तो सारे के सारे पहले डर गए तो उसने फिर कहा कि चलो ठीक है दो चार पंडित लोग आए उसके सामने फिर भी हिम्मत करके और कहा कि चलो शास्त्रार्थ आरंभ करते हैं उसने कहा ठीक है तो उसने बोला चलो रखो अपना विषय तो उसने अपना विषय रख दिया खैया खा, खा, तो सारे के सारे बहुत रह गए कि अब क्या करें उसने कहा बोलो इसके आगे किसी में है अगर कुछ जानते हो तो बताओ तो सारे के सारे अब चकरार लग गए कि अब क्या करें बोलता क्या है बोल क्या रहा है ये तो किसी को पता ही नहीं चला तो एक था वो लट्ठा पंडित था तो उसने समझ लिया कि ये तो बेवकूफ बना रहा है हमको इसमें तो कुछ है ही नहीं तो उसने कहा कि मैं करूंगा तेरे साथ साथ शास्त्रार्थ बड़े बड़े विद्वान थे वो तो पीछे हो गए उसने कहा मुझे तो इससे आपसे नहीं मानेगा ये।, ये तो ऐसे ही है तो उसने कहा मैं करूँगा तेरे शास्त्र सा तो अब वो कहा बोला उसने कहा बोल सूत्र अपना तो वह खक्खा खैया तो कहा गलत बोला तूने तो कई सूत्र तुमने छोड़ दिए इसके पहले थोड़े होता है खक्खा खैया तो कहा अच्छा तू बोल फिर कहा मैं बोलता हूँ उसने कहा देखो पहले होता है कहाँ से शुरू किया उसने सूत्र किया मुझे भी ध्यान नहीं है ता ता होगा नहीं त उसने कहा कि सबसे पहले तो होता है खोदे खोदैया फिर होता है जोते जोतिया फिर होता है माड़े मड़े मड़ैया फिर होता है पिसे पिसैया तो फिर होता है पचे पचैया उसके बाद होता है खक्खा खैया <laughs> तो कहा तू इतने सारे सूत्र छोड़ दिए कहने का मतलब क्या था यहाँ यानी खाना तो तब होगा ना जब कोई चीज उपज जाएगी तो किसी को रोटी को गेहूं को उपजाने के लिए पहले खेत खोदते हैं फिर उसको सींचते हैं फिर जोतते हैं फिर उसको बोते हैं फिर काटते हैं फिर उसकी वो मारते हैं उसको उसके बाद उसको बना करके पकाया जाता है पकाने के बाद खाता है खाया जाता है तो उन्हें खा के खया बोल दिया है तो बहुत ऊपर की थी तो ए, कहने का मतलब यह होता है कि किसी की विषयों में वुह चलती है किसी की वहा नहीं लगती है तो वो क्या होता है सामान्य अर्थ को भी उलझा देते हैं बीच में जो विद्वानों की परंपरा चली है ना ये जो नब्बे न्याय जो निकला है उसमें क्या होता है स्वामी जी ने उसको लिखा है ना काकभाषा यानी उसमें अर्थ तो थोड़ा होता है लेकिन शब्द इतने होते हैं यदि कितने होती है कि व्यक्ति सुन उलझ जाता है एकदम उसको पता ही नहीं चलता है कि बोला क्या है यानी दस पंक्ति बोलेगा और उसका अर्थ दो शब्दों में होता है बस कादंबरी पुस्तक पढ़ी होगी आपने उसमें एक बार शुरू करेंगे तो पूरा पृष्ठ में जाकर के पूर्ण विराम होता है पूरा पृष्ठ समाप्त होगा उसके बाद पूर्ण विराम होगा हाँ इतने बड़े बड़े वाक्य होते हैं और उसका अर्थ केवल इतना ही होता है जो राजकुमार घोड़े पर चढ़ा इसको पूरे एक पृष्ठ में लिखता है वो इतना अर्थ थोड़ा सा होगा लेकिन लिखा हुआ होता है इतना तो दर्शनों में भी यही प्रक्रिया चल पड़ी तो ऐसे जो होते हैं इनको भी विद्वान बड़ा विद्वान इन्हीं को माना जाता है बीच की जो परंपरा आई ना उसमें दार्शनिक व्यक्ति वही होता है जो अधिक से अधिक दूसरे को उलझा दे उलझाने वाले को ही विद्वान कह दिया गया तो यही क्या है वो <coughs> नाय प्रवचने ना? मेदिया।, मेदिया उसको भी कहते हैं आजकल विपरीत बुद्धि जिसकी चलती है चोरों की बुद्धि होती ना कितनी बुद्धि होती है उसके पास लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं कहा है पर बुद्धि तो खूब होती है तो ऐसे शास्त्रों में भी हो जाती है तो वहां पर ऐसा बुद्धि वाला नहीं चाहिए वहां बहुत अधिक मेधा है शास्त्रों में तर्क भी तर्क जो कर सकता है करना आ गया तो उससे ये नहीं समझना कि इस आत्मा को जानता है और तो तुझे तुझे के तुझे बांग बांग तो वो हाँ वो तो लट से भी डर गया और वो बात बतनी थी छोटी सी बात थी दूसरे को समझ में नहीं आया भाषा उसको इस तरह कर दिया जाता है कि पकड़ में नहीं आता है जैसे नब्बे न्याय की भाषा है कोई भी निर्णय नहीं उसका होता है ठीक ये नास्तिकों का है ये दर्शन हाँ इन लोगों का होता है ये लेकिन भाषा इतनी होती है कि हर कोई एक विद्वान हमसे मिले थे वो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का जो वेदांत है ना ये भाष्य सबसे अच्छा है हाँ सबसे अच्छा इनका भाष्य है तो मैंने पूछा क्यों तो उन्हें कहा इसमें लिखा हुआ अच्छा है संस्कृत अच्छी है इसमें वेदांत तो भाष्य है इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसकी संस्कृत अच्छी है तो अब ये है उन लोगों का पैमाना होता है यानी या अर्थ कुछ भी होता है लेकिन उसमें लिखा हुआ है कितना बढ़िया से यही हो गया अभी आजकल चीजें मिलती है ना वस्तु कैसी भी मिले लेकिन पैकेट अच्छी होनी चाहिए तो पैकेट जितनी अच्छी होगी वो वस्तु अर्थात उतनी अच्छी मानी जाती है तो शास्त्रों में यही चलता है इसलिए कहा कि ऐसा इसको आत्म साक्षात्कार मत समझना नायम ना यम आत्मा प्रवचने लभ्या न मेदया न बवना सुरता एक व्यक्ति होता है बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ जाता है एक यहाँ पर भी आए थे वो पी भी थे और आचार्य भी थे शायद दो तीन विषयों में लेकिन वो व्यक्ति क्या हुआ था चोरी करते पकड़ा गया फिर उसको निकाल दिया था यहाँ से वो चार विषयों का एम था और एक पी एच डी था चोरी कर लिए थे दस हजार रुपए चुरा लिए थे यहाँ पर फिर उसको निकालना पड़ा था तो ऐसे भी पढ़े लिखे होते हैं खूब सारे होते हैं पढ़ तो लिखी सारी विद्या पढ़ ली उसने लेकिन आया कुछ नहीं उसको तो ऐसे ही होता है कि बहुत सारा पढ़ा हुआ हो देश का अर्थ ये नहीं मान लेना की ये सचमुच में विद्वान होगा उसको आत्मा नहीं मिलती है यानी इतना सब होना चाहिए लेकिन सारे शास्त्र प्रवचन और तर्क वितर्क जैसे तर्क वितरक न्याय में बताया ना तत्त्व संरक्षण तत्वाध्यावसाय संरक्षणार्थम जल वितंडे, उसमें जल पर बीतंडा का विधान किया गया है कि कर तो सकता है व्यक्ति लेकिन उसका प्रयोजन होना चाहिए तत्व की रक्षा करनी है जैसे राजा के लिए कहा ना कि वो गुप्तचर रखेगा वो झूठ है मिथ्या है वो आचरण झूठ तो है लेकिन दुष्टों को पकड़ने के लिए है वो उसके बिना दुष्ट नहीं मानते हैं तो ऐसी जल बितंडा भी, भी शास्त्र में है विहित लेकिन वो ऐसे कुतर के जो वास्तविक अर्थ का जो खंडन कर रहा है उसको रोकने के लिए किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में होता है मान्य ये तो कहा लेकिन वास्तविक में नहीं है इसका उपयोग ईश्वर के सामने नहीं चलेगा ये सब आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए ये सब विद्याएँ एक तरफ चली जाती है ये ऐसे जैसे कि खेत कोई फसल है ना तो उसको करने के लिए बाड़ लगा देते हैं ना चारों तरफ कांटे लगा देते हैं तो वो किस लिए लगाते हैं वो दुष्ट पशु आते हैं वो चर के चले जाते हैं उनसे रक्षा के लिए होता है तो वो लेकिन वो फसल के लिए नहीं है ना सीधे सीधे उपयोगी फसल के लिए तो खेत में जो पानी देंगे वो होगा बाढ़ थोड़े होता है फसल के लिए बाढ़ का प्रयोजन है दूसरे को बाहर वाले को रोकना तो ऐसे ही यहाँ भी ये विद्या है तर्क वितर्क आदि जो कर रहे हैं ये केवल है विषय के स्पष्ट करने के लिए या जो विषय को खंडित कर रहा है अनर्थ कर रहा है उससे रोकना है आत्मा की ओर बढ़ने के लिए ये एक तरफ हो जाएगी उसके लिए तो ठीक आत्मज्ञान चाहिए आत्मा का ज्ञान होगा उससे आत्मा का प्रत्यक्ष होगा और यहां जो दिया गया वो है कि ईश्वर की कृपा जब होगी सारा सब कुछ शास्त्र आदि पढ़ने के बाद भी जब तक ईश्वर की विशेष कृपा नहीं होती है नायम आत्मा यमे वेशा विरणुते है उसमें यमे वेशा विरणुते तेन यानी कि जिसको वो स्वीकार कर लेता है उसको मिलता है तो वहां पर केवल ईश्वर कृपा की प्रमुखता बतानी थी कि इतना तो नहीं मिलेगा तो अब ईश्वर समर्पण के लिए सारे व्यवहार उसके आ जाएंगे क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति को आचरण से करता है स्वीकार बिना आचरण के स्वीकार नहीं करता है तो ईश्वर के सामने जब तक हम पूरी तरह से निष्कलंक नहीं हो जाते सारे दोष नहीं हट जाते हैं और वो हमको पात्र नहीं मान लेता है तब तक नहीं देगा प्रत्यक्षों तो तो अधिक अधिक का अध्ययन करने वाले हैं और दूसरी बात है पितर का जो दिया गया है कि पितर का मतलब अनुभवी लोग आजकल भी जो बड़े बूढ़े हमारे लिए होते हैं वो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं तो भी पूज्य होते हैं ना वो आदर के योग्य होते हैं कारण क्या है दोनों में कारण यह होता है कि उनके पास अनुभव होता है जो छोटा व्यक्ति है उसके पास उतना अनुभव थोड़े होगा जितना बड़ों के पास होता है बूढ़ों ने सारा कुछ देख रखा है उतार चढ़ाव कितना होता है और उतार चढ़ाव के आधार पर उनके पास वो निर्णय होता है यहाँ पर ऐसा करना चाहिए यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए तो यही विशेषता उनके अंदर होती है पितरों के पास या वृद्धों के पास वो क्या ना वृद्धोप से बिद्धों की सेवा करने से उसके बढ़ते हैं उसका यही होता है वो बता देता है कि देखो ये काम ठीक नहीं है हमको लगता है कि बिल्कुल ठीक होगा ने? लेकिन निर्णय हमारा ठीक नहीं हो पाता है और वो उनको देखा हुआ रहता है कि यहाँ तो और उन्होंने भी कर रखा है और उसका यही परिणाम आता है तो उनको एक मिनट में वो चीज़ समझ में आ जाती है कि ये जा रहा है कहीं इधर उधर तो यदि हम उनकी मान लेते हैं तो हम बच जाते हैं उससे और नहीं मानते हैं तो फिर धोखा खाते हैं इस कारण पितरों पास अनुभवी बुद्धि तो यद्यपि इसके लिए क्या करना होगा जो व्यक्ति किसी भी विषय को जान लिया है इसका अभिप्राय यही होगा अनुभव का मतलब यही होता है कोई भी जो अनुभूति होती है ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा ही प्रत्यक्ष करें जैसे डॉक्टर चिकित्सक होते हैं तो रोगी होकर के तो नहीं ठीक करते ना सब कुछ अपने आप पहले रोगी हो फिर चिकित्सा करो फिर दूसरे के ऐसा जरूरी नहीं होता है लेकिन दूसरे की चिकित्सा तो चाहिए ना उसके पास तभी अनुभवी कहेंगे तो कहने का मतलब होता है हम दूसरों को देख करके भी निर्णय करते हैं तो पितर लोग उन्होंने प्रत्यक्ष देखा हुआ होता है यहां जो होता है व्यक्ति अपनी बुद्धि से सारा पूर्वा पर देख लेता है स्वामी जी से बताने प्रलय अवस्था बनाने चाहिए तो ये प्रलय अवस्था क्या है आगे जो कुछ भी होना है संसार में अब उसको बुद्धि से पहले देख लेते हैं पहले से अगर देख लिए और निश्चय हो गया तो वो बुद्धि ही पितर बुद्धि है अगली चीजों का अनुभव कर लेना पूरा निचोड़ निकाल लेना निश्चय कर लेना यही पितर बुद्धि कहलाती है तो ये हमको पितर बुद्धि चाहिए यानी किसी भी विषय में हम पूर्वा पर पूरी तरह से सोच विचार करके उसका निर्णय ले सके विद्वानों में होगा पहले हमको अधिक से अधिक ज्ञान चाहिए आगम उसमें निर्णय नहीं है अभी दूसरी पक्ष में है कि सारा निर्णय भी होना चाहिए सभी विषयों में यदि यद्यपि निर्णय नहीं होगा लेकिन कुछ विषयों में निर्णय अनिवार्य है जैसे पितर होंगे ना तो वो वो वो सभी विषयों के नहीं होते ना अलग अलग अपने अपने विषयों के होंगे लेकिन विद्वानों को सामान्य ज्ञान सभी विषयों का होता है तो सामान्य ज्ञान तो हमको सभी में होना चाहिए लेकिन किसी मुख्य विषय में अर्थ है जिसको हम व्यवहार में करने जा रहे हैं आचरण उस विषय में हमको पूरा निश्चयात्मक होना चाहिए निर्णय नहीं ले पाते हैं तो मार खाएंगे तो चाहे हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें ये देख लेना चाहिए कि जो भी कार्य करने में जा रहा हूं कल को हमको दुखा तो नहीं होगा अपनी सामर्थ्य पूरी देख लेनी है साधन पूरा देख लेना है तब जाकर के काम आरंभ करना चाहिए नहीं तो मार खाएंगे अपने स्वामी जी की स्थिति यही है उन्होंने इतने साल तक मतलब देगी चलाई अपनी संस्था उनको कहीं पश्चाताप की स्थिति नहीं आई लेकिन हम लोगों के सामने ऐसा नहीं रहा हम लोग जल्दी में निर्णय ले लेते हैं कुछ का कुछ कर लेते हैं तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं होती है तो पितरों का मतलब होता है कि वो पूरा देख सुन करके निर्णय हर समय लिए होते हैं तो हम भी अपने विषयों को जितना अधिक से अधिक आगे की सोच सकते हैं उतना सोचने का प्रयास करना चाहिए विवेक वैराग की जो भी स्थितियां आती हैं ना इसी से आती है अपने को लगता है कि इसमें इतना सुख होगा इतना होगा इतना होगा वो तभी तक लग रहा है जब तक हम उसको बुद्धि से पूरा सोच नहीं पा रहे हैं अगर उस विषय को पूरा का पूरा हम बुद्धि से अभी उपस्थित कर लें तो लग जाएगा कि इसमें यहाँ यहाँ पर दोष है और वो दोष निश्चय होती ही फिर उसके बुद्धि हट जाती है उसको छोड़ो तो धंधा करना है व्यवसाय करना है समाज सेवा करनी है या जो कुछ भी करना है जो कुछ आपको लगता हो कि इसमें बहुत अच्छा रहेगा इसका मतलब है कि आपने पूरा नहीं सोचा है अभी संसार का एक भी कार्य हो नहीं होता ऐसा जो कि बहुत अच्छा है सारे के सारे क्या होते हैं नाम मात्र के ही अच्छे होते हैं ये बुद्धि हमको आनी चाहिए ऐसा हमको लग जाना चाहिए जब तक ऐसा नहीं लगता है तब तक ईश्वर से जुड़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी मोक्ष की या वैराग्य की स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी संसार में एक भी काम अगर आपको दिख रहा है ये बहुत उत्तम है सर्वोत्तम है तो आप समाधि में नहीं जा सकते कभी भी नहीं जा सकते समाधि में जाने के लिए यह लग जाना चाहिए कि संसार का कोई भी कार्य पर्याप्त नहीं है तो ये तभी लगेगा जब सब पूरे पक्षों को आपने पूर्व पर सभी पक्षों को ठीक से आपने देख लिया है और ये बुद्धि से ही केवल होता है क्योंकि करके तो देख नहीं सकते सारा अब धंधा शुरू करें व्यापार शुरू करें फिर धोखा खाये जाकर के फिर अब कहेंगे हाँ अब हाँ, हाँ, हमने देखा तो इतना समय कहा मिलेगा तो अगर समय नहीं मिलेगा तो समाधि तो अपने को पहले लगानी है युवै धर्म धर्मशील स्या अनित्य खलु जीवन कह जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्य यानी योगाभ्यास जो करना चाहिए समाधि के लिए अभ्यास जो करना चाहिए ये युवाण का ही काम है युवै धर्म धर्मशील सियात जो धर्मशील बनना चाहते है धर्म अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस की जो सिद्धि है वो धर्म कहलाता है तो वो धर्म हमारे जीवन में आ जाए ये किसका कर्तव्य है युवा एवं युवा ही धर्मशील हो जाए बुढ़ापे में जा करके तो बैठा ही नहीं जाएगा आसन ही नहीं लगेगा आँख बंद करें तो नींद आ जाएगी उस समय थोड़े अभ्यास होगा योगा अभ्यास तो आप युवा काल में ही कर सकते हैं जितनी शक्ति लगती है कितना लगता है वो समय शक्ति तो पहले पहले होती है इस कारण से ये नहीं समझना चाहिए अभी तो हम खाप लेते हैं जब बुढ़ापा आ जाएगी तो अपने आप समाधि तो लगी जाएगी ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसलिए कहा युवा को ही धर्मशील होना चाहिए यानी अभ्युदय निःश्रेयस की बुद्धि से युवा काल में ही युक्त हो जाना चाहिए तो वो कब होगा बुद्धि से ही संभव है और किसी तरह पूरा व्यवहार करके तो संभव नहीं हो सकता है इसलिए हमारे चिंतन में ही ज्ञान में ये सारे के सारे विषय आ जाए और ठीक ठीक निर्णय ले लें यही क्या है पितरों की विशेषता है वही उसी समय जो निर्णय निर्णय लेंगे वो हमारा पितर का तो सन करना जानते हैं तो मेधा बुद्धि से युक्त हो जाएंगे नहीं जानते हैं तो नहीं होंगे अर्थात हमको श्रवण मनन के बाद निधि का अभ्यास होना चाहिए इस रूप में हमको मेधा विनम कुरु स्वाहा यही स्वाहा क्या है नहीं उचित है और इसका उपाय नहीं है पीछे जैसे आया था ना ये वाणी हम कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक है यही कि यहाँ पर भी कहा गया कि यही निश्चयात्मक एक ज्ञान है कि हमको इस प्रकार से अच्छी प्रकार निर्णय करना आना चाहिए किसी भी विषय में हम पूर्वापर में अंदर प्रवेश कर जाएँ पूरी सीमा तक और सीमा तक जाने के बाद क्या होगा वो विषय हमको ठीक ठीक समझ में आ जाएगा ये ईश्वर से प्रार्थना है